अथर्व मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग सप्ताह मंत्र का विचार कर रहे थे इसमें आत्मा का वास्तव जो स्वरूप उसका कथन हुआ नज्ञ न बहिष्प्रज्ञम नो वैत न प्रव्यम न प्रव्यम यहाँ तक सब निषेध करने के बाद आगे कहते हैं अदृष्टम अव्यवहार्यम और, और आगे अग्राह्यम कर मंदिर के अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश एक आत्म प्रत्य सारम शांत शिवम अद्वैत ये स आत्मा सीज्ञ इस प्रकार अभी इतने सारे विशेषण देने के बाद पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में प्रथम पंक्ति में तेषणत्व भी मयात आशंका आह यह सब विशेषण किसके लिए कहा गया तूर्य के तुरियो। लिए तुरीय तो का ये सब विशेषण होने पर भी उक्त विशेषण तस्व उक्त विशेषण तो ष्टी हटाने से सो उक्त विशेषण होने पर भी मम कि आया तो मेरा क्या हुआ तूर्य का उस प्रकार विशेषण हो आया तो आया तो ये या प्रापण धातु निष्ठा हो गया तो स्त्री टीप टिप करने से आयाती या आयात यह प्रपण है अदादी करने धातु इसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में प्रथम पंक्ति में स आत्मा स आत्मा आगे स विज्ञे स छूट गया स आत्मा स विज्ञेय याष्य में स लिखना है पूर्व पक्षी कह रहा था कि उसे मेरा क्या हुआ तो सिद्धांत कहते हैं कि वही आत्मा है वही आत्मा अर्थात तो वही आप है वास्तविक तो पूर्व पक्षी अभी कह रहा है कि अगर मैं आत्मा हूँ जिसका वो सब विशेषण कहा गया तो मेरे को तो ये सब विशेषण वाला मेरे को नहीं लगता है आप किसी दरिद्र को पकड़ करके अचानक बोल देंगे आप तो जगत का सर्वश्रेष्ठ धन है मेरे को तो ऐसा पता नहीं चलता हमको तो खप्पल लेके जाना पड़ता है दो रोटी के लिए तो पूर्व पक्षी ऐसा ही कह रहे हैं आत्मनी यथोक्त विशेषणी न ये मेरा ये विशेषण है किन्तु ऐसा तो मेरे को लगता ही नहीं आशंक्य सिद्धांत कहता है कि स विज्ञ ये आपको जानना पड़ेगा नहीं प्रतिभा न हो नहीं रहा है कहते हैं कि ये आपको जानना पड़ेगा उसके लिए तो उद्यम चाहिए सविज्ञा य तीन नंबर टिप्पणी देखिये सविज्ञी तथा तो चिज्ञाते तो तो सती तो ये प्रतिभाष्य जब आप उसको जान लेंगे वो आत्म तत्व तो तो अर्थात आपका वास्तविक स्वरूप को ये सब आप में प्रतिभा होने लगेंगे अभी आप नहीं जानते हैं आपका वास्तविक स्वरूप ठीक है में तदेव ब्याचस्ते ये जो सब विशेषण है जो आप में अभिभा नहीं हो रहा है जो विज्ञा है उसका अभी व्याख्यान कर रहे हैं भाष्य में प्रतीयमान सर्प भू चित्र दंडादि व्यतिरिक्त यथा रजुस तथा तत्वमसी इत्यादि वाक्यर्थ आत्मा अदृष्टो द्रष्टा नृष्टेर द्र, विद्यते इत्यादि भी इति विज्ञे भूतपूर्वगत ज्ञाते द्विता भाव प्रतीयम सर्प रज्जु वहाँ है किंतु दिख रहा है किसी को सर्प दिख रहा है किसी को भू छिद्र किसी को दंड आगे आदि कह दिए माला जलधारा इत्यादि ये सबसे व्यतिरिक्त है रज्जु ये सबसे भिन्ना है रज्जु रजू तो जैसा ही है ऐसा ही चाहे कोई कुछ भी देखे तथा तो तत्व इत्यादि वाक्य अर्थ है तत्व मसी ये वाक्य जो अर्थ है ये वाक्य का अर्थ क्या है कहते हैं आत्मा जो कि अदृष्ट अर्थात ये दृष्टिगोचर नहीं है उसको हम देख नहीं पाएंगे चक्षु के द्वारा अदृष्ट होने पर भी वही दृष्टा है वही जब वृत्ति में प्रतिबिंबित होगा तभी तो जा करके पदार्थों का ज्ञान होगा वो स्वयं ज्ञान का विषय नहीं होगा किंतु वो सभी चीज का ज्ञाता होगा आप ही सब कुछ जान रहे हैं और आपको कोई नहीं जान पाएगा नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरीलोको विद्यते दृष्टु हो तो द्रष्टु अर्थात वृत्ति ज्ञान वृत्ति ज्ञान इसको दृष्टा अर्थात तो वही विषय को जानता है घटाकार वृत्ति घट को जानेगा उसका जो दृष्टि वृत्ति ज्ञान का जो दृष्टि है यहाँ दृष्टि क्यों व्यवहार करते हैं क्या वृत्ति ज्ञान है कि ज्ञान हुआ इसका क्या करता है विषय को प्रकाश करता है इसी प्रकार की वृत्ति ज्ञान को जो प्रकाश करेगा उसको कहा जाएगा दृष्टि का दृष्टि ये दृष्टि जैसे विषय को प्रकाश किया इसी प्रकार दृष्टि का दृष्टि वो दृष्टि को प्रकाश करेगा तो ये जो दृष्टि का दृष्टि है उसका कभी भी नहीं होता है चाहे घट बदल गया पट बदल गया किंतु आप जो जानने वाला हो आप तो ऐसे ही है इत्यादि भी रूप ये सब श्रुति के द्वारा जो कहा गया है यह जो कहा गया है स विज्ञे य वो जानने का योग्य है तो स्विज्ञे कहेंगे तो ये सब इतने पदार्थ विशेषण वाला जो ज्ञान हो गया कहीं का ज्ञान हो गया ना इतना सब विशेषण के साथ कहते भूतपूर्व गतिया विज्ञे ये क्योंकि ये जो आया कि स्व आत्मा स्विज्ञ मंत्र में आया है। तो चतुर्थ स्व आत्मा स्विज्ञ अभी इतने सारे विशेषण कहने का समय में जिसको ज्ञान हो गया फिर ये विज्ञा क्यों कहते हैं कि हैं भूत पूर्व गत्या जब आत्मा का ज्ञान इस प्रकार के नहीं है तब तो कहा जाएगा विज्ञा और जब ज्ञान हो जाएगा कहते हैं ज्ञाते द्विता भाव जब जान लिया फिर और पदार्थ कहाँ आएगा जब जाना नहीं तब तो कहा जाएगा विज्ञा ये भूतपूर्व अर्थात पूर्व समय के आधार पर गति अर्थात तो गति शब्द यहाँ व्यवहार हुआ जैसे कहें इसका क्या गति अर्थात इस विषय में क्या राय इस प्रकार क्या भूतपूर्व गति अर्थात भूतपूर्व विषय का ये कथन है जो कोई अर्थात कहते हैं कि सविज्ञ कहते हैं कहो विज्ञा य कहेंगे नानता तो प्रज्ञ ना न ना प्रज्ञम न इस प्रकार के कहा जाएगा इसको जानना है अभी जान लिए तो फिर और विज्ञा यो कहने का आवश्यक नहीं है टीका में नहीं दृष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वाद अरे मैत्रेयी ऐसे याज्ञवर्षि मैत्रेयी को कहते हैं जो दृष्टा है दृष्टा का जो दृष्टि है दृष्टा दृष्टाज्ञान वृत्ति ज्ञान का जो प्रकाशक तो है साक्षी उसका कभी लोप नहीं होता है क्यों वो विनाशी अभिनाशि नहीं है इत्यादि वाक्या प्रतीकोपदान दर्शती भगवान भाष्यकार कवल प्रतीक्य नी अविनाशित्वाद लोको विद्य वाक्यपुरा ऐसे पूरा वाक्य है।, है आगे टीका मैं आत्मन व्यवहारे कुत विज्ञेक्य आत्मा अव्यवहार्य क्योंकि सारे विशेषण आप कह दिए हैं उसमें एक विशेषण आ गया अव्यवहार्य अव्यवहार्य होने से क्यों उसमें कोई विशेषण नहीं है अभी आप विज्ञ कह करके उसमें विज्ञा यू का धर्म रख रहे हैं तो विज्ञे यत्व जिसमें रहेगा वो निर्विशेष कैसे हो गया उसमें तो धर्म आ गया ना विज्ञेत्व तो पूर्व पक्षी संज्ञा करता है आत्मनीय अव्यवहारियतो विज्ञ विज्ञ रूप का धर्म कैसे आएगा वहां तो निर्विशेषक है तो कहने से कहते हैं भूतपूर्वम भूतपूर्वम अर्थात अविद्यावस्था या ज्ञवाख्या अवगतिम तो विज्ञयत्व उत्तम अवस्था में आत्मा में ज्ञेयत्व रहेगा जो अभी वह जाना ही नहीं तो उसमें जो ज्ञेयत्व रहेगा ज्ञेवाख्या अवगति तो जो अवगति अर्थात ज्ञान तो जो ज्ञयत्व रूपक ये जो ज्ञान है अर्थात कोई पदार्थ का हमको गो घट्ट का ज्ञान हो गया अभी घट्ट में मतलब ये अवगति अर्थात ज्ञान का विषय बन गया जब तक वो घट ज्ञान का विषय नहीं बना था तब तक तो हम कहते हैं कि ये ज्ञय है उसमें रहेगा ये ज्ञयत्व जहां ज्ञयत्व रहेगा वही आगे उसी विषय में ज्ञान होगा इसको कहते हैं ज्ञवाख्या अवगति ठीक है ये फिर भी थोड़ा विचार करके और कल स्पष्ट करेंगे इसका क्योंकि क्या अवगति अवगति शब्द का अर्थ ज्ञान तो क्या अवगति कहने से जो ज्ञयत्व तो रूप का अवगति अथवा ज्ञत्व तो का अवगति अर्थात तो अभी घट हमको ज्ञात तो नहीं हुआ उसमें ज्ञेयत्व तो है ये जो ज्ञायत्व तो का अवगति इस प्रकार की सृष्टि लेने से पंक्ति ठीक घट जाएगा जो ज्ञा तो का अवगति अर्थात तो ज्ञान हो रहा है इसमें अभी ज्ञेत्व तो है अभी हमको ज्ञान नहीं हुआ है इसका जो अवगति हो रहा है तो यह उस मतलब आधार पर उस ज्ञान के आधार पर इधानीम विज्ञेयत्व तो मुक्तम, मतलब ज्ञान हो जाने के बाद भी उसमें विज्ञेत्व ऐसा कह दिया गया ष्टी होने से ठीक है फिर भी स्पष्ट भूतपूर्व गति आभाष्य में कहा टीका में विद्यावस्था किमित ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय विभाग न भवती विभागो न भवती तत्र ज्ञान होने से पहले ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय ऐसे विभाग है जब ज्ञान हो जाएगा तब ये ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय ये विभाग क्यों नहीं रहेगा पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांत तो कह रहा है कि ज्ञाते द्वैता भाव ज्ञान हो जाने से और कोई द्वैत नहीं है फिर ज्ञात्री ज्ञान ये सब नहीं होगा ज्ञाने न तत्कारण से अज्ञान से अपनी तवाद ज्ञान होने से तो ये जो ज्ञात ज्ञान ज्ञेय जो विभाग है ये विभाग का कारण होता है अज्ञान तो ज्ञान के द्वारा ये अज्ञान अपनी हट गया अज्ञान जब हट गया और, और भेद नहीं रहेगा भेद नहीं रहने से ज्ञात्री ज्ञान ज्ञे इस प्रकार की यह मान प्रतीयमान नहीं होंगे ये सप्तम मंत्र पूरा हुआ तत्व कारण तत्थात ये भेद से कारण क्योंकि पूर्व पक्षी क्या पूछा था ज्ञेय विभागों न भवति विभागो तो यहाँ तत्पद से विभाग लेंगे विभाग क्यों ज्ञान न तत्कारण विभाग से यह कारण यद कारण विभाग का कारण हो गया अज्ञान अज्ञान कारण नाश हो गया ज्ञान होने से ये सप्तम मंत्र पूरा हो ये मांडव उपनिषद का मुख्य मंत्र है आगे कहते हैं टीका में नात प्रज्ञ इत्यादि श्रुति अर्थे तद विवरण रूपा श्लोकान अवतरतीज इत्यादि जो श्रुति है वो श्रुति को कहने के लिए भगवान गौड़ जो श्लोक कहे है श्रुति अर्थ श्रुतिया उक्त ये वो तस्मिन अर्थे अर्थ तस्मिन अर्थ है तद विवरण रूपान श्लोकान वो श्रुति का विवरण रूप जो श्लोक है लोक तो भगवान गौड़पादाचार्य जी का उसका अवतरण करते हैं भगवान भाष्यकार भाष्य में ऊपर में सबसे ऊपर में श्लोक के ऊपर में है भाष्य अत्र एते श्लोका भवंती। ये बात भाष्यकार कह रहे हैं श्लोक तो गौड़पादाचार्य भगवान कर रहे हैं भाष्यकार कह रहे हैं कि एते श्लोका अत्र अत्र अर्थात विषय सप्तम मंत्रे भवंती सबसे ऊपर पृष्ठा का सबसे ऊपर श्लोक के ऊपर है ना? हे नवृत्ते दुखा ईशान प्रभुर व्यय अद्वैत सर्वभावाना देवस्तू बुहुस्मृतावृत् ईशान प्रभुरव्यय सर्व, सर्व, सर्व दुखा निवृत्ति सारे दुखों का जब निवृत्ति हो जाएगी दुख ये प्राजो को होता है नहीं, तो ये विश्व तैजा ये दोनों का जागरूक स्वप्न में दुख होता है जब ये सब निवृत्त हो जाएगा ये और विश्व ये कब निवृत्त हो जाएंगे पूरा पूरा के लिए जब प्राज्ञा निवृत्त होगा जब तो कारण निवृत्त नहीं होगा कार्य का अत्यंतिक का निवृत्ति हो जाएगी नहीं, नहीं होगा तात्कालिक निवृत्ति हो सकता है मिट्टी है आप कहेंगे घटो हमेशा के लिए गया फिर कभी बन जा सकता है इसलिए जब तक तो कारण है तो कार्य का अत्यंतिक विनाश नहीं होगा तो यहाँ कहते हैं कि सर्व दुखान निवृत्ति है अत्यंत निवृत्ति जब हो जाएगा अर्थात दुख तो, तो होंगे जागरूक स्वप्न दोनों में उसका कारण हो गया ऐसुशुति अज्ञान तो उसके साथ जब सब निवृत्त हो जाएंगे तो फिर ईशान ह प्रभु तो फिर वो आत्मतत्व प्रकाशमान हो जाएगा कैसे कहते हैं ईशान समर्थ है वो प्रभु इसलिए प्रभु कहा ज्ञान मंत्र मंत्रों के बाद दसम मंत्र नहीं गो गो। अच्छा, ये कारिका अलग है मंत्र तो श्रुति का ये तो कारिका ईशान ये, ये प्रभु प्रभु अर्थात समर्थ है प्रकर्षण भवती अर्थात यही वास्तविक जागरण स्वप्न सुश्रुति अवस्था को प्राप्त कर जाता है आत्मा अव्यय अन्य अन्य रूप लेने पर भी ये तो अव्यय है मिट्टी को हम चाहे घटा बनाते हैं चाहे सकोड़ा बनाते कुछ भी रूप उसका हो जाए क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी है उसका रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता है अव्यय सर्वभावान अद्वैतः सारे जो भाव पदार्थ है भाव अर्थात जो ग्राह्य होते हैं ज्ञे होते हैं वो सबका अद्वैत अद्वैत अर्थात सभी का अधिष्ठान रूप से सत्य है ये सब आत्मतत्व में ही कल्पित होते हैं सर्वभावान कहने से त्रयाण जाग्र स्वप्न सुशुति ये तीन पदार्थ होते हैं तो कहते हैं ये सब का जो अधिष्ठान है वो तूर्य है चतुर्थ है और वो प्रकाश रूप है देव ये दिवो द्यूती अर्थ में और विभु विभु अर्थात व्यापक ऐसे स्मृत है स्मृत अर्थात ऐसे स्मरण किया जाता है जो इस प्रकार की स्मरण करता है तो या, या स्मृति सा जो स्मृति होगी उसे पूर्व पहले क्या होना चाहिए अनुभव होना चाहिए अनुभव नहीं हो तो स्मरण हो जाएगा नहीं होगा इसलिए कहते हैं ये स्मृत स्मृत अर्थात पूर्वम अनुभूत अनुभव करके ही कह रहे हैं अर्थात ये ज्ञानी का कथन है कहते हैं ज्ञानी को ऐसा अनुभव होता है तो भी वो स्मरण करते है शिका में भवति इति जो चतुर्थ पाद में गया देव कहा गया ये को विभु क्यों कहा गया स्थानत्रयम् भवति होता है तीन स्थानों तूर्य से होता है इसलिए तूर्य को नूरी अतिरकेण स्थान आत्मा धारय अगर तूरीय नहीं रहेगा स्थान त्रय कहाँ रहेंगे रहे नहीं, नहीं रहेगा क्योंकि अधिष्ठान है मिट्टी नहीं है तो घट कहाँ रहेगा स्थान रहे आत्मनम न धारयती न धारियती अर्थात आत्मनम न लभते उनका स्थिति ही नहीं रहेगी। सर्व दुखान तृतीय पाद में दिया सर्व इसका अर्थ कहते हैं सर्व दुखा आध्यात्मिकादि भेद भिन्ना तद हेतुना तद आधाराणी आव सारे दुखों कहते हैं आध्यात्मिक आदि भेद आध्यात्मिक अधिभतिक ये तीन प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार तद हेतु नाम ये तीनों दुखों का हेतु तीनों दुखों का हेतु कौन है कहते हैं तद आधार नाम ये जो तीनों दुखों का जो आधार है तीनों दुखों का आधार चार निकुणी विश्वादी नाम ये विश्व तैयस इन्ही को ही दुख होता है यही हो गए का आधार तो सर्व दुखा नाम कहने का अर्थ है इन्हीं का ही जब निवृत्ति हो जाएगी अर्थात ये जब विश्व तेजस प्राज्ञ ये निवृत्त हो जाएंगे आगे भाष्य में प्राज तेजस विश्व लक्षण नाम सर्व दुखान ईशान स्तूरीय आत्मा प्राज्ञ तेजस विश्व ये लक्षण है जिन दुखों का अर्थात दुखों का लक्षण है कि प्राज्ञ तेजस विश्व ये तीन हम नहीं है बार बार विचार करना है कि दुख जब प्रारब्ध होगा दुख सुख आने का सुख से थोड़ा हटना सरल है सरल है अर्थात तो जो लोग अभ्यास कर लिए से तो हटना कठिन है अर्थात दुख जिससे होगा आपको अगर भान भी हो रहा है ये दुखों से क्या ये तो अंतकरण का धर्म है वहां रहना चाहिए ये हमको क्यूँ सटता है ये इतना आसान नहीं होगा जितना सुख समय में पता चलेगा तो आप हटा दे सकते हैं सुखों का एकदम ऐसा करके क्या ये छोड़ो तक्षिणा तो सुख चला दुखो जाएगा दुख की जो जाएगा नहीं इतना जल्दी जाएगा नहीं क्यों कहते दुख जो है ना वो लोन लिया हुआ चीज है वो जो लोन दिया है वो छोड़ेगा नहीं आपको आपको पीछे पड़ा रहेगा किंतु सुखो क्या है जो लोन दिया हुआ चीज तो कोई वापस करने के लिए आ रहा है सुख अर्थात तो जो देश को दिए थे वापस करने के लिए आ रहे हैं हम उसको कह देंगे अरे नहीं चाहिए आप लोग वो तुरंत चला जाएगा परमात्मा का इतना विलक्षण वो दिए है तो जो सुख को हटा पाएगा वो ही आगे दुखों को थोड़ा थोड़ा हटा पाएगा किंतु माया ऐसा है कि दुख से तो हटने के लिए उद्यम करता रहेगा किंतु हटेगा नहीं और सुखो में सुख से हटने के लिए उद्यम करेगा नहीं यही माया है जो इस माया को थोड़ा पार करेगा वो पहले सुख से हटने के लिए उद्यम करेगा ये जो तपस्या कहते हैं ना इसी के लिए सुख से हटने के लिए हमारा संस्कार पड़ गया ना सुख लेने के लिए इसी सब हटाने के लिए तपस्या का होता है सुख से जब हटने का हमारा सामर्थ्य आता है सुख से हटने का सामर्थ्य होता है अंतःकरण का वृद्धि को नियंत्रण करने का थोड़ा सामर्थ्य आया, तो फिर दुख जिस समय होगा हम देखेंगे अच्छा ये अंतःकरण अभी इस प्रकार की मतलब पेषण कर रहा है घिस रहा है तो उसे हटना है तो देखेंगे कि हट नहीं रहा है वो बार बार वो विचार ला रहा है ठीक है वो जितना प्रारब्ध है कहकर के हट सकता है पहले सुख से अगर हटने का अभ्यास करेंगे तो दुख से हट पाएंगे भाष्य में कहा प्राज्ञ तेजस तो विश्व लक्षणान सर्व दुखान सारे दुखों का निवृति यही है सारे दुखों प्राज्ञ तेजस तो विश्व ये सारे दुख प्राज्ञ दुखों, दुखों कह दिया अर्थात ये दुखों का कारण होने से तो ये दुखों कह दिया इनका निवृत्ते पंचमी निवृत्त होने से क्या हो जाएगा ईशान जब तक ये दुख सुखो होते रहेंगे ईशान नहीं है समर्थ नहीं है तब तो असमर्थ मानेगा तो फिर ईशाना तूर्य आत्मा वही चतुर्थ में अधिष्ठान हूं मेरे में ईसा परिवर्तन हो रहा है ऐसे निश्चय करेगा ठीक है मैं ईशान पदम प्रयुज्य प्रभु पदम प्रयुंजान से पौनरुक्तियम इति आसंख्या ईशान कारिका में कह दिया ईशान आगे कहते हैं प्रभु ईशान का अर्थ शासन करने वाला कर कर प्रभु का अर्थ है जो समर्थ जो शासन करेगा तो ये दोनों पुनरुक्ति हो गया तो इसलिए शंका करता है ईशान पदम प्रयुज्य कह करके प्रभु पदम प्रयुंजान करता प्रभु पद का प्रयोग जो करता है उसके द्वारा कौनुरुत्यम एक पुनरुक्ति हो गई एक ही बात कहते हैं दो बात उनकी असंख्य आह भाष्य में कहते हैं ईशान इतने पद से प्रभु रीति ईशान पद का व्याख्यान ही प्रभु है प्रभु प्रभु समर्थ जब तक ये सुख दुख का साक्षी बन जाएगा तभी उससे अलग हो गया तब वो समर्थ है नहीं तो दुख सुख में आक्रांत तो हो जाएगा वो समर्थ क्या है असमर्थ यही है आगे भाष्य में दुख निवृत्ति प्रति प्रभवती प्रभवती समर्थो भवती दुख का निवृत्ति के प्रति समर्थ हो जाता है तो ठीक है में तूर्य से दुख निवृत्ति प्रति सामर्थ्य से नित्यत्व न कदाचित दुखम सिया जो तूर्य है तूर्य सर्वदा असंग है उसका स्वरूप आप कह दिए तो वो तो तूर्य ये नित्य है कादाचित कर का नित्य है और वो समर्थ है समर्थ होने से भी दुख निवृत्ति प्रति सामर्थ्य उसका नित्य रहेगा क्योंकि वो नित्य है तो उसका दुख निवृत्ति सामर्थ्य वो तो हमेशा दुखों को हटा देना चाहिए तो कहते हैं न ख जाती से अभी दुखम श्याम फिर कभी दुख नहीं होना चाहिए और सूर्य से लेकर के सूर्यास्त तो तो दुख का ही जीव अनुभव करता है कहते तो दुख होना नहीं चाहिए तो सिद्धांत कह जाए कि यही उपनिषद है आज भी सुबह बात हो रहा था न तद विज्ञान निमित्त दुख निवृत्ते है तद विज्ञानम अच्छा नहीं है तद विज्ञानम अर्थात विज्ञानम सूर्य का विज्ञान ही निमित्त है दुख का निवृत्ति की आत्म तत्व का ज्ञान ही दुख निवृत्ति का निमित्त है आत्मा तो नित्य पदार्थ है हमको कभी दुख नहीं होना चाहिए कहते हैं नित्य पदार्थ है तो है किंतु हमको उसका ज्ञान नहीं है हमको तो मालूम है कि हम शरीर है हम मन है बुद्धि है इस प्रकार के ज्ञान है तद विज्ञान निमित्तत्व दुख निवृत्त तद विज्ञान निमित्तत्व समाज कैसे कहेंगे तस्य तद विज्ञानम तद अर्थात तस्य विज्ञानम आगे यश तो तद विज्ञानम तूर्य विज्ञानम निमित्तम य दुख निवृत्त है तूर्य का ज्ञान होने पर ही दुख की निवृत्ति होगी तुरिया आत्मा उसका ज्ञान होने पर आगे श्लोक में द्वितीय पाद में कहा गया प्रभुर आ गया अव्य कहा गया श्लोक में तो अव्यय शब्द का अर्थ कहते हैं अव्ययो न बेती उसका कभी भी व्यय च्यूती नहीं होता है कहा स्वरूपात न न्य विचरती इत अर्थात तो स्वरूप से उसका व्यभिचार कभी भी नहीं होता है तो तीनों अवस्था में चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न हो चाहे सुसुप्ति हो सुख हो दुख हो वो तो ऐसे ही है चाहे आप घट गो लाल रंग कर दो चाहे काला रंग कर दो कुछ भी करो वो मिट्टी तो जैसा को ऐसा ही है मिट्टी तो। टीका में संशिष्ट रूपेण व्यय अस्ति इति आसंख्या संश्लिष्ट रूपेण व्यय है शुद्ध रूपेण उसका व्यय नहीं है किंतु संश्लिष्ट रूपेण व्यय हो जाएगा जैसे अभी कहते हैं मिट्टी अभी मिट्टी में नाम रूप का संबंध हो गया तो होने से अभी हम उसको कहेंगे घट अभी मिट्टी संश्लिष्ट रूप संबुद्ध रूप आ गया घट आ गया अभी घट रूपेण मिट्टी का नाश हो सकता है नहीं हो सकता है अगर हम घटो को प्रहार के द्वारा नाश कर देंगे कहेंगे मिट्टी घट रूपेण जो मिट्टी था उसका तो नाश हो गया इसको कहते हैं अर्थात तो संबद्ध रूपेण संश्लिष्ट रूपेण जो अर्थ तो हुआ उसका तो नाश हो गया तो आप कैसे कह दिए कि न बे थी और कैसे कह दिए इसलिए सिद्धांत कहता है कि संश्रिष्ट रूपेण नाश हो गया जो घटाकार मिट्टी था उसका नाश हो गया किन्तु जो मृदाकार मृद है वो तो जैसे कोई ऐसा रहेगा संश्लिष्ट रूपेण व्यय संश्ष्ट रूपेण दे दिया दो नंबर सोपाधि ना इत्यादा उपाधि के साथ उसका तो हो जाएगा जा। जब शरीर मनोबुद्धि इत्यादि के साथ आध्यात्मिक करेगा शरीर का नाश होगा तो विशिष्ट रूपे न तो नाश हो गया मर गया कह देते हैं कि विशिष्ट रूपे शरीर का नाश होने पर भी आत्मतत्व तो का कुछ नहीं स्वरूपात न व्यभिचरती उसका स्वरूप तो जैसा है ऐसा रहेगा टीका में तश्न पूर्वकम अद्वितीयत्व तुम हेतु मह ये क्यों स्वरूप से व्यभिचार इसका नहीं होता है कभी स्वरूपों से हटता नहीं अर्थात तो मैं शुद्ध हूं इस प्रकार की स्थिति उसका क्यों रहता है भाष्य में पूछते हैं एत कुतः एतत्कुत अर्थात स्वरूपात न व्यभिचरती कहा गया तो एतत्कुतः अर्थात स्वरूपात कथम न व्यभिचरती स्वरूप से कैसा नहीं हटता है टीका में देते हैं अतो द्वितीय व्यय हेतु अभाव व्यय का हेतु होता है कोई द्वितीय घट के लिए अगर कोई दंड नहीं है प्रहार करने के लिए वो घटनाश तो हो जाएगा वो नहीं होगा तो कोई द्वितीय है तभी तो नाश का हेतु बनेगा अगर द्वितीय नहीं है तो फिर नाश का व्यय का कोई हेतु नहीं है अतो अतः हेतु अस्मात पंचमी अस्मात् आत्मतत्व से कोई द्वितीय द्वितीय क्या करेगा व्यय का हेतु नाश का हेतु अभावत कोई नहीं है नहीं होने से इसका नाश होगा नहीं भाष्य में वेदा यस्मा अद्वैत पूर्व पक्ष पूछा ये कुतः उतर वेदे यस्मात्वत क्योंकि अद्वैत है क्योंकि द्वितियात व्ययी व्यम होती द्वितीय है तो भय होगा द्वितीय नहीं है तो भय होने का कोई कारण नहीं ठीक है विश्वादी नाम दृश्यमानीय अद्वितीयत्व असिधे इतिहास विश्वादी नाम दृश्यमान ये जो विश्व तेजस ये सब दृश्यमान है पता चलता है मैं घट को जान रहा हूँ ऐसे पता चलता है की जानने वाला घट को हो गया विश्व वो तो का भी ज्ञान होता है वो सब दृश्य है विश्वादी नश्य मानो तूर्य से अद्वितीयत्व असिद्धि पूर्व पक्ष कह रहे हैं जिस समय में विश्व का अनुभव हो रहा है उस समय में तूर्य है नहीं है।, है तो जब तक ये विश्व इत्यादि दिख रहे हैं आप कैसे कहेंगे तूर्य अद्वितीय हो जाएगा उसमें कोई दुख नहीं होगा कोई नाश नहीं होगा विश्व इत्यादि दिख रहे हैं देखने से द्वैत है सिद्धांत उसके लिए उत्तर देता है सर्व भावना रज्जु सर्पवन मृषा स एस द्योतनाथ तुरीय चतुर्थो बिहुर व्यापी स्मितः सर्व सारे जो भाव भाव अर्थात विश्व तेज सब राज्य ये सब और जितने सारे दृश्य पदार्थ रज्जु सर्पवन मृषात रज्जु सर्प जैसा ये स मिथ्या है अर्थात विवर्त अर्थात तद्रूपेण खाली दिखता है सारे पदार्थ केवल दिखते हैं प्रातिभाषिक हैं से देवो देवो होने से स ऐसा देवो द्योतनाथ देव क्यों कहते द्योतनाथ प्रकाशमान होने से तुरीय तुरीय का कहते हैं चतुर्थ विभु भीभु, विभू का अर्थ व्यापी ऐसे स्मृत ऐसे स्मरण किया गया दृश्यमान पदार्थ ये खाली दिखते हैं ऐसा निश्चय होने पर ही जो अव्यय स्वरूप है उसका निश्चय दृढ़ होगा जब तक दृश्यमान पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि महत्व बुद्धि रखेंगे तब तो ये आत्मतत्व तो का अनुभव नहीं आएगा ठीक है में अवस्था से तूरीय से उक्त लक्षणत्व विद्वद अनुभव सिद्धम सूचयती स्मृत बोलकर के शब्द कहा गया स्मरण करते हैं तो पहले अनुभव होना चाहिए तभी तो कहते हैं ऐसा कौन अनुभव किया कहते हैं अवस्था त्रय अतीत तूर्य से जो तूर्य है वो तीनों अवस्था से अतीत है तीनों अवस्था से अतीत है अर्थात ये तीनों अवस्था का अधिष्ठान है अतीत कहने का अर्थ उसे असंग है वही कहा जाएगा उसे अतीतित है जैसे कहेंगे आप एक स्टेनलेस स्टील का कुछ बर्तन में आप ये थोड़ा गर्म पानी रख देंगे वो स्टेनलेस स्टील का कुछ हो जाएगा और नहीं होगा कहेंगे उसे अतीत है अतीत हर्ता तो उसके साथ कोई संग नहीं हुआ इसी प्रकार की तीनों अवस्था के साथ ये आत्मा का कोई संग नहीं होता है क्यों कहता है कि ये तीनों अवस्था में चलता रहता है जो तीनों अवस्था में चलता रहेगा वो किसी के साथ संघ नहीं होगा अवस्था त्रयातीत तूर्य से ये जो तूर्य है तीनों अवस्था से अतीत है उसका उक्त लक्षण तुम जो नतः प्रज्ञा इत्यादि कहकर के फिर आगे अदृष्ट अव्यवहार्य अग्राह्य इत्यादि कह करके आगे प्रपंच उपशम शांतम शिवम अद्वैतम जितने सारे कह दिया गया ये सारे विद्वद अनुभव सिद्धम इति सूचयति स्मृत इति शब्द स्मृत कह करके कहते हैं विद्वान को ऐसा अनुभव होता है तीन नंबर टिप्पणी स्मृतेर अनुभव पूर्व तत्वात तो कहते हैं अर्थात तो अनुभव हुआ है तो जिसको अनुभव हुआ है वही स्मरण कर रहा है तो वहां न्याय है या, या स्मृति सा सा अनुभव पूर्वी का ऐसे वो न्याय है जो भी स्मृति होगी वो पहले से अनुभव होना चाहिए अच्छा ये दसम कार्य का उच्चारण करेंगे जब ये सारे दुख अर्थात दुख का जो अधिकरण विश्व तैजसे तो इत्यादि निवृत्त हो जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हम वास्तविक कि प्रभु है अव्य है ईशान है देव है तूर्य है विभु है ये सब तभी तो पता चलेगा आगे टीका में विश्वादिशु अवांतर विशेष निरूपण द्वारेण तूर्यमेव निर्धार यती विश्वादि का अवांतर विशेष निरूपण करके तूर्य का निश्चय करवाएंगे आप जिससे भिन्न कुछ पदार्थों को कहना चाहेंगे वो जिससे भिन्न होगा वो हो जाएगा प्रतियोगी वो प्रतियोगी का ज्ञान करा करके कहेंगे देखिए ये सब ना आपको ज्ञान होते हैं उससे वो भिन्न है इस प्रकार कहेंगे क्योंकि ये प्रतियोगी ज्ञान आदि न ज्ञान विषयत्वम ये अभाव का लक्षण कहते हैं आप कहेंगे कि विश्व ते सब जब नहीं रहते हैं ये सब नहीं रहते हैं कहने से पहले उनका ज्ञान करवाना पड़ेगा स्पष्ट रूप से कहते जो मंत्र में कह दिए हैं हैं उसी को और स्पष्ट करते हैं पहले तो सब एक एक करके उनका अवस्था कह दिए विश्व का ऐसा स्थिति तो जस का ऐसा प्राज्यों का ऐसा अभी कहते हैं ये सब में परस्पर क्या साधर्म क्या वैधर्म्य है साधर्म्य वैधर्म्य कहने से वो वस्तुओं का तत्व हमको स्पष्ट ज्ञान होता है ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है ये, ये कह दिया किन्तु इसमें देखिए ये इस प्रकार की धर्म इसमें नहीं है जो इसमें है हमको उस विषय का ज्ञान और दृढ़ होगा और स्पष्ट होगा इसमें जैसा है इसमें ऐसा है अब हमको वो दोनों का और थोड़ा स्पष्ट ज्ञान आएगा इसको कहते हैं साधर्म्य वैधर्म्य ज्ञान करा करके पदार्थ का ज्ञान स्पष्ट कराना मुक्तावली में इसको सब दिखाते हैं सारे ये द्रव्य गुणों का कथन करेंगे आगे फिर सबका साधर्म्य वैधर्म्य दिखाते हैं एक ही चीज है तो विश्वादीशु अबांतर विशेष का निरूपण करते हैं निरूपण करके तूर्य को निर्धारण करके दिखाते हैं कार्य अच्छा। अबांतर अर्थात तो अभी क्या क्या तीनों को निराकरण करके तूर्य को कह दिया तो तीनों को एक कोटी में डाल दिया अभी ये तीनों के अंदर में जो परस्पर भेद है उसको कहते हैं अवान्तर अंतर ये तीनों का परस्पर में क्या है तो इसको अवान्तर कहते हैं एक मुख्य भेद है तीनों का मुख्य भेद तूर्य में रहा और ये तीनों का अवान्तर भेद परस्पर में ये सब भेद है अवंतर कहना अवांतर विशेष यहाँ अवान्तर विशेष दिखाते हैं तो उसका निरूपण करके क्यों करते हैं कहते हैं का निर्धारण करवाने के लिए कार्य कारण बद्धता प्राज्ञः श्यते विश्वतेजसोराज कारणब्धस्तु दव तू न सिध्यत तौ विज्य प्राजस्तु तेजसौद्ध विश्व और तेजस ये दोनों के द्वारा बदे हुए है। किसका? हैं किसका कहते हैं कार्य भी और कारण भी अर्थात इसमें ये कार्य भी रहेगा और कारण भी रहेगा कारण क्या है कहते हैं कि जैसे रज्जु में हमको सर्प दिख रहा है ये सर्प कब दिखेगा पहले रज्जु का अगर ज्ञान नहीं होगा तो रज्जु का अग्रहण होने पर ही सर्प का ग्रहण होगा तो सर्प का जो ग्रहण होता है वहां सर्प है क्या वास्तविक नहीं है तो नहीं है तो वहां है रज्जु रजु सर्पाकार ग्रहण होता है इसको कहेंगे अन्यथा अन्यथा शब्द का अर्थ अन्य प्रकार प्रकार वचने अन्य तो सर्प प्रकार ग्रहण होना इसको कहेंगे अन्यथा ग्रहणम क्या कहेंगे इसको अन्यथा ग्रहणम ये अन्यथा ग्रहणम क्यों हुआ क्योंकि अज्ञान हुआ किसका रज्जु का तो ये अज्ञान होना अर्थात रजु का ग्रहण नहीं होना ग्रहण अर्थात ज्ञानम तो अज्ञान अर्थात अग्रहणम अग्रहण होने से अन्यथा ग्रहण हुआ तो इसमें कार्य कौन है ये दोनों के बीच में अन्यथा ग्रहण और कारण अग्रहण तो यहां कहते हैं कि कार्य कारण ये दोनों के द्वारा बंधे हुए हैं विश्व और तेजस अभी विश्व तेजस में दोनों में अग्रहण अज्ञान है और ये दोनों को अन्यथा ग्रहण भी हो रहा है घटोपटा नदी पर्वत सब देख रहे हैं सब भ्रम होने पर भी घटपटा नदी पर्वत देख रहे हैं तो कहते हैं कि विश्व तैजस दोनों में ये कारण भी है और कार्य भी है कारण कौन हुआ अभ्रहण और, और, और कार्य अन्यथा ग्रहण ये कार्य कारण ये विश्व में रहेगा तेजस में रहेगा दोनों में क्योंकि दोनों को ही अन्यथा ग्रहण होता है स्वप्न में भी अन्य प्रकार ग्रहण करता है जागृत में भी अन्य प्रकार ग्रहण करता है और अज्ञान दोनों में है क्योंकि अज्ञान होने पर ही अन्य प्रकार ग्रहण करेगा तो एक विश्व तो वो दोनों कार्य कारण बद्धौ कार्य अभ्याम बद्धौ ये दोनों के द्वारा बद्ध है ईश्वत ऐसे माना है और प्राज्ञ तू कहकर के पूर्वाभ्याम विलक्षणम विश्व तैज से प्राज्ञ भिन्न है सुसुप्ति में हमको अन्यथा ग्रहण घटोपट नदी पर्वत तो दिखते हैं तो अन्यथा ग्रहण नहीं है किंतु सुसुप्ति में अग्रहण ब्रह्म का ज्ञान नहीं होना वो हो वहां है सुसुप्ति में हो जाता है क्या मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा है तो प्राज्ञ केवल कारणबद्ध कारणबद्ध में समाज कैसे कहेंगे कारणबद्ध कारण कौन है अग्रहण तो प्राज्ञ में सुसुप्ति अवस्था में केवल अग्रहण है अज्ञान है ये अन्यथा ग्रहण होने से दुख होता है अन्यथा ग्रहण अगर नहीं है तो दुख नहीं।, नहीं है इसलिए सुसुप्ति में सुख होता है कहते हैं सुसुप्ति में वास्तविक सुख नहीं है दुख का अभाव हो गया दुख का अभाव हो जाने से कहेंगे ये सुख है क्योंकि जागरूक स्वप्न में दुख भोगते भोगते जीवो इतना थक जाता है जैसे ही दुखों का अभाव हो गया तभी कहेगा कि ये तो बढ़िया आराम है तो ठीक है सुख वहाँ है सुखम और अश्वाप कहता है किंतु तो वो स्वरूप सुख का वहाँ वो थोड़ा आवृत होकर के अनुभव होता है बीच में खाली पतला पर्दा और ठीक है यहाँ तक प्राज्ञ तो हो तो गया और तऊ तो दो तूर्य न सिद्धियो तो दो वो दोनों ही तूर्य में नहीं है वो दोनों कौन है कार्य कारण कार्य कारण दोनों विश्वते में है में क्या है केवल कारण और तूर्य में कार्य है कारण है तुरिया में दोनों ही नहीं है इसलिए कहते हैं तऊ तो, दो अर्थात कार्य कारण भाव ये दोनों ही तुरिया में न सिद्धत में कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है टीका में श्लोक से तात्पर्य आह श्लोकों का तात्पर्य तो भगवान भाष्यकार कहते हैं विश्वादीनाम सामान्य विशेष भाव निरूप्यते तूरिया याथात्म अवधारणार्थम विश्वादी नाम आदिपत से किसको किसको लेंगे प्राज इनका सामान्य विशेष भाव का निरूपण करते हैं तो एक में सामान्य और एक में मतलब विशेष विश्व तैज तो से ये दोनों में सामान्य है उसमें कार्य है कारण है दोनों है इसलिए सामान्य कह दिया और प्राज्य में केवल कारण रहेगा और विशेष हो गया तो विश्वादिनाम सामान्य विशेष भाव का निरूपण करते हैं क्यों करते हैं तूर्य का याथात्म्य निश्चय करने के लिए इसमें ये है उसमें ये है और इसमें देखिए ये दोनों ही नहीं है इस प्रकार की टीका में विश्व तैज उभय बद्धत्व सामान्य विश्व तेजस तो में सामान्य धर्म क्या है कार्य कारण दोनों में है वो उसका सामान्य धर्म हो गया प्राज कारण मात्र बद्ध मात्र कहकर करके कि किसका निराकरण कर दिए कार्य प्राज्य कारण मात्र बद्ध है उसमें कार्य नहीं है मात्र करके कार्यों का निराकरण किया प्राज्ञ सुसुप्ति अवस्था में केवल अग्रहण है ज्ञान मात्र है कोई अन्यथा ग्रहण नहीं है विशेष तो प्राज्ञा से विशेष सामान्य किसका हुआ विश्व तेजस का सामान्य हो गया तो विश्व तेजस में सामान्य क्या हो गया कार्य कारण दोनों आगे अथ इदम निरूपण कत्र उपयुज्यते तत्र इस प्रकार की निरूपण करने से ये कहा क्या लाभ है इसलिए भाष्य में कहे तूर्य याथात्म अवधारणार्थम जो तुरिय है उसमें ना कारण है ना कार्य है ये दोनों ही नहीं है अच्छा आज अज्ञात ओ पूर्ण मत पूद पूर्ण पूर्णमस पूर्णमाद